बाधा हाँ नहीं होती ये शांडिली विद्या पीछे कही गई थी पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बोलिए हाँ तीसरा प्रभाग हाँ हाँ जो आत्मा है से से हाँ से आत्मा के हाँ आत्मा का मतलब आप जीवात्मा ले रहे हैं जीवात्मा की दृष्टि से भी इसकी व्याख्या की जाती है तो मैंने जो आपके सामने रखी थी तो दूसरी इस तरह भी व्याख्या होती है दोनों परमात्मा के वर्णन है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 तो पर एक दोनों ठीक है और जगह क्यों यहीं पर ही कहा है ना जयान पृथ्वी जयान अंतरिक्षात जयन दिवो जयान एभ्यो लोके पे यहीं पर ही आगे कह दिया है ना उसको तो जो हृदय में है एक तरफ ये कहा जा रहा है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 अगर यूं सीधा शाब्दी अर्थ लेंगे कि हृदय में ही रहता है ही तो नहीं कहा यहां पर ये सूक्ष्म मेरे हृदय में रहता है मेरे हृदय में रहता है अब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहे माता पिता अपने बच्चों के लिए कहे या बच्चे अपने माता पिता के, के लिए कहे कि ये तो मेरे हृदय में बसते हैं क्या मतलब हुआ बाहर नहीं बसते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 आ, कोश में और क्या होता है आ, कोश में तलवा भी होता है नीचे कोश का अपना आधार भाग होता है तो बोले इसका क्या है भूमि बुद्धों बुद्ध कहते हैं नीचे का भाग तलवा आधार तो ये धरती जिसका तलवा है आधार है समझने के लिए है इसका यह मतलब नहीं कि यह धरती सबसे नीचे है विज्ञान मत खोज लेना इसमें ऐसा क्या ऐसा कि उपनिषद ये मानते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में यह तो अंतरिक्ष हो गया और उसका जो सबसे निचला तलवा है वो ये हमारी पृथ्वी है अब तलवे के नीचे तो कुछ नहीं होता है कोष है तो उसके नीचे कुछ नहीं ये केवल कहने के लिए लाक्षणिक आलंकारिक कथन है ये धरती जैसे उसका आधार है और ये कैसा है न जीर्यती जीर्णता को प्राप्त नहीं होता क्षीण नहीं होता क्षरित नहीं होता है दुर्बल नहीं होता है ऐसा ये कोष है बाकी कोष तो कभी न कभी टूटते ही अब बचपन में कोष होता है मिट्टी का वो जिसमें पैसे वैसे डालते रहते हैं मिट्टी का पहले आते थे गुल्लक वो छीन हो जाते हैं और दूसरे भी क्षीण हो जाते हैं कितने ही अच्छे अच्छे से हों वाटर प्रूफ हों और फायर हों वो भी कभी न कभी तो क्षीण होते ही हैं लेकिन ये ऐसा कोष है कि न जीतियती कभी छीन नहीं होता है और उसके कोने क्या हैं कोश के कोने भी होते हैं दीवार के बीच के जो भाग होते हैं तो बोले दिशो ही अस्त रखते हो ये दिशाएं हैं यही उसके कोने हैं क्योंकि कोश है तो बोले उसका घेरा क्या है ये तो सब प्रश्न आएगा ही इसकी सीमा क्या है इस कोश की कुछ ना कुछ सीमा होगी कुछ ना कुछ आधार होगा घेरा होगा तलवा है तो तलवा तो पृथ्वी को बता दिया भूमि को और उसके कोने क्या है तो बोले दिशा उसके कोने हैं तो और तो कोई कोना दिखाई नहीं दे रहा है हमें इस अंतरिक्ष का कि अंतरिक्ष अगर पेट है उसका तो उधर कोई दीवार खड़ी भी होगी कुछ रुकावट होगी ऐसा कुछ नहीं बस दिशाएं ही उसकी उसके कोने हैं ये चारों दिशाएं ही जैसे उसके कोने हैं वही एक तरह से उसकी दीवारें हैं अब ये दीवारें क्या है ये दिशाएं कौन सी दीवारें हैं दिशाएं कौन से कोने हैं कुछ भी नहीं है आलंकारिक वर्णन है असीम है दिशा ही एस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 ये सारा का सारा विश्व सर्व अस्मिन विश्वम इदम इदम विश्वम श्रितम सारा विश्व ही इसी में आश्रित है यह ऐसा कोश है अब ऐसा कोष कौन हो सकता है वो परमात्मा ही है ब्रह्म ही है अब उसकी दिशाएं कैसी कैसी हैं क्या क्या हैं उसको एक परिकल्पना करके कहा जा रहा है कोश है तो उसके अलग अलग दिशाएं भी होंगी अलग अलग दिशाएं उसके कोने हैं तो प्राचीन दिशा उसकी क्या है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 दिशाएं क्या करेंगी एक कोष की रक्षा ही तो करेंगी उसी से ही तो वो कोष बना है तो इसकी जो पूर्व दिशा है वो क्या है जुहू नाम की है जूहू एक शब्द कर्मकांड में प्रचलित है सोम्यागा होते हैं। तो जिसके द्वारा आहुति दी जाती है होम किया जाता है दान किया जाता है उसको जुहू बोलते हैं लंबे लंबे होते हैं जो आपने लकड़ी के देखे होंगे कह लीजिए एक तरह से वो हम उस, उससे आहुति देते हैं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 दिक आदि ये जो स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए सहमाना किया है सहन करने वाली सहनशील सहन करती हुई वो परमात्मा का दूसरा बड़ा गुण क्या है वो में सहन करता है सहोसी सी सहो मई में, में बहुत सहन करता है और उसका धैर्य बहुत ज्यादा है अनंत धैर्य है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 तो दिशा कैसी है दीप्त है प्रकाश करने वाली दिशा है यह उसकी तीसरी दिशा है अब प्रकाश कैसा ज्ञान का प्रकाश मुख्य है यहां पर भौतिक प्रकाश भी ले सकते हैं सब जगह वो प्रकाश करता है सर्वत्र करता है लेकिन एक पीछे की तरफ उन्होंने अधिक दे दिया और ज्ञान का प्रकाश वो तो ज्ञान का प्रकाश करता रहता है हमें ज्ञान कराता रहता है उसने ऐसे साधन दे रखे हैं कि हमें ज्ञान हो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 परमात्मा भी ऐसा ही करता है परमात्मा में ये गुण है ऐसा ये कोष है वायुर वायुर्त्स इन दिशाओं का वत्स बच्चा कौन है अभी दिशा स्त्रीलिंग में लिखा हुआ है सारा उसका बच्चा भी तो होगा कोई वत्स भी तो होगा बच्चा कौन है उसका इन दिशाओं का तो लेता आशाम वायुर्त्स इसके जो वायु बह रही है बीच में ये वायु है ये इसका बछरा है जैसे जैसे बच्चा माँ की गोद में रहता है जैसे बच्चा माँ के संरक्षण में रहता है माँ पर आश्रित रहता है ऐसे ही वायु किसके आश्रित है दिशाओं के आश्रित है दिशाओं के बीच में रहती है इन दिशाओं में तो रहती है वायु भी तो इस तरह से एक आलंकारिक वर्णन है कि वायु जैसे इन दिशाओं का पुत्र है एतम एवं वायुम दिशा वत्सम वेद अभी सारा वर्णन करके कहा कि ये जो कोश है ये दिशाएं हैं और ये वायु इसमें बीच में है वत्स्य है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 वत्स जो भी बोलता है ए वायु भी बोलती रहती है वैसे तो चलती रहती है बोलती रहती है मोटे तौर पे। और दूसरा वत्सम निवास स्थान को भी बोलते हैं जिसमें रहते हैं जिसमें बसते हैं वसती अस्मिनती वत्सम नपुंसक लिंग में वत्सम है ये दोनों ही शब्द बनते हैं उन्नादि कोष से एक ही सूत्र से ये दोनों बनते हैं अलग अलग व्याख्या है दोनों शब्द वहां पर बनते हैं वत्साह और वत्सम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 संस्कृत में पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द उनका एक रूप में जब हो जाते हैं प्रयोग करते हैं तो वो पुत्र ही बनता है पुत्र और पुत्री मिलाएंगे तो पुत्र ऊ कहा जाएगा पुत्रहा कहा जाएगा उसमें संस्कृत भाषा ही ऐसी है कि उसमें ए, एक शब्द आता है तो पुत्र मतलब संतान है जो भी है उन सब का ग्रहण होगा तो बच्चों का रोना नहीं रोता है न पुत्र रोदम रो पुत्रों का रोना कैसे होता है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 जो कि दिशाओं का वत्स है उसको जानता हूं ये खुद बोल रहा है कि मैं जानता हूं पहले कह रहे थे जो जानता है वो नहीं रोता है बोले मैं जानता हूं और मां पुत्र रोदम रुदम अब मैं पुत्र के रुदन को न रो लुंग लकार का प्रयोग है यह अरुदम अरुदम मा पुत्र रोदम रुदम या अरोम ये तात्पर्य मैं वो न रो मैंने नहीं रोया मैं चूंकि इसको जानता हूं इसलिए मैंने पुत्र का रोना नहीं रोया मेरे को पुत्र का रोना नहीं आता है संतान के कारण रोना नहीं आता है तो इसको भी प्रशंसा के रूप में कहा अब इस कोश को उसने प्राप्त किया इस कोष को कैसे प्राप्त किया तो अगले प्रवाक में कहा अरिष्टम कोशम प्रपत्य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 इस तरह मकान बन सकता है इस तरह बन सकता है इस तरह बन सकता है हमें रक्षा करनी है तो कई तरीके से कर सकते हैं ऐसी बिने बिने चीजों में लगेंगे आगे देखिए चौथा तो प्रभाग सैयद अवोचम वो जो मैंने ये कहा पीछे जो है ना प्राणम प्रपत्ति उसके लिए कह रहे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 तो कहा प्राणों व इदम सर्वम भूतम प्राण का मतलब है ये सारे भूत ये सारे प्राणी जो हैं ये सारे चेतन जो दिखाई दे रहे हैं हमारे को ये सब तो मैंने इसी तरीके से इन प्राणों को प्राप्त किया इन भूतों को प्राप्त किया है जीवों को प्राप्त किया है अनेक जीवों को प्राप्त किया है उनका मैं उपयोग करता हूं उचित विधि से तो प्राणों व इदम सर्वम भूतम आगे कहा यदिदम किंच तमेव तत् यदिदम ये जो कुछ भी है तमेव उसको तत्व प्रापत सी प्राप्त हुआ है ये प्र अपसी लकार का प्रयोग है उत्तम पुरुष एक वचन अपत्सी मैंने प्राप्त किया इन सबको मैंने प्राप्त किया प्रकर्ष रूप से प्राप्त किया प्रापत सी यदि दम किंच तमेव तत्पत् और इसी अक्षय कोष को जान करके मैंने प्राणों को प्राप्त किया इन सब जीवों को प्राप्त कर लिया मैंने इनका मैं उपयोग कर सकता हूं आगे अथा यद अवोचम और जो मैंने ये कहा था भूवम प्रपद्य मैं भू को प्राप्त हो रहा हूं उस भू का क्या मतलब था तो कह रहे हैं पृथ्वी पृथ्वीम प्रपत्य अंतरिक्षम प्रपत्य दिवम प्रपद्य इत्यवम तद वहां जब मैंने ये कहा था भू प्रपत्य तो उसका मतलब है पृथ्वीलोक को भू मतलब ऐसे पृथ्वी के लिए बोलते हैं तो पृथ्वी लोक को फिर कहा अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक को और फिर कहा को यानी तीनों लोकों का ग्रहण था वो भू शब्द से तीनों लोकों का ग्रहण था भले ही एक शब्द दिया हुआ है लेकिन जब मैंने कहा कि भू प्रपत्य इसका मतलब है भूमि अंतरिक्ष और द्व्यूलोक तीनों को मैं प्राप्त कर रहा हूं आगे यदि वो चंबु प्रपत्य ही और जो मैंने कहा था मैं भूए को प्राप्त कर रहा हूं भू को प्राप्त कर चुका हूं मैं उसका क्या मतलब था तो कहा इति अग्निम प्रपत्ते, वायुम प्रपत्ते, आदित्यम प्रपत्ते, इत्यव तद अवोचम ये जो मैंने कहा था उसका मतलब है मैं अग्नि को प्राप्त कर रहा हूं वायु को प्राप्त कर रहा हूं और आदित्य को प्राप्त कर रहा हूं ये तीनों जो नाम है ये देवता के नाम है पिछले वाले में जो नाम आए थे वो लोकों के नाम थे और हमारी प्राचीन परम्परा के अंदर जैसे भूलोक है यानी पृथ्वीलोक है पृथ्वीलोक का देवता अग्नि को माना जाता है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 और जो मैंने कहा था कि मैंने स्व को प्राप्त कर लिया स्व को प्राप्त कर रहा हूं उसका क्या मतलब था तो कहा प्रपद्ये, प्रबद्धे प्रपद्ये, प्रबद्धे प्रपद्ये, इत्येव तद अवोचम तद अवोचम वह मेरा मतलब था ऋग्वेद को प्राप्त कर लिया है, यजुर्वेद को सामवेद को तीनों को प्राप्त कर लिया है मैंने स्व को मैंने प्राप्त कर लिया मतलब तीनों वेदों को प्राप्त कर लिया एक पैसे चार है या तीन से मतलब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 कुंड बना रखे थे उसमें आहुतियां दी जा रही थी अब एक दर से कह रहे हैं ये पुरुषोभाव यज्ञ ये पुरुष ये जो दिख रहा है हमारे को जीवन ये यज्ञ है ये भी यज्ञ है और इससे इसकी तुलना कैसे कर रहे है? तो तत् यानी चतुर्विंशति वर्षा इसके जो प्रारंभ के 24 वर्ष है ये क्या है तावत प्रातः सवन है प्रातः सवन है जैसे सोमयाग आदि में प्रातः काल सोम का रस निकाला जाता है उसको प्रातः सवन बोलते हैं फिर दी दूसरा होता है माध्यन दिन सवन फिर तीसरा होता है तृतीय सवन वो पूरे दिन में होता है मिलकर के एक पूरा होता है वो एक के भाग हैं तो चौबीस का वर्ष तक जो अध्ययन करता है ऐसा मनुष्य वो जैसे कि प्रातः समन कर रहा है उसका प्रातः समन है ये यज्ञ की तरह से व्याख्या की जा रही है और चतुर्विशति अक्षरा गायत्री और प्रातः सवन के अंदर जो मंत्र बोले जाते हैं वो गायत्री वाले होते हैं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 वसु ब्रह्मचारी वो इसीलिए क्योंकि उसमें वसुदेवता आ जाते हैं वसाने वाले आ जाते हैं उसने कुछ तप किया है योग्यता बनाई है तो ये वसु कौन है तो बोले प्राणावा वस वहा ये प्राण है यही वसु है क्यों है ये वसु एते ही इदम सर्वम वा सयंती ये सबकी को वसाने वाले हैं इसलिए वसु हैं तो जो ये वर्ष तक अध्ययन आदि करता है वो दूसरों को बसाने वाला हो जाता है दूसरों का हित करने वाला हो जाता है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 वसु प्राणो प्राणा व प्राण जो वस, वसु है प्राण ही तो वसु है पीछे कहा था वो इदम में प्रातः सवनम मेरे इस प्रातः सवन को जो ये मैं कर रहा हूं अभी चौबीस वर्ष तक इसको माध्यन दिनम सवनम अनुसंत अनुत माध्यान दिन समक लेकर के चले जाए मान लो बारह साल का है सोलह का है बीस का है बाईस का है अब कोई संतप्त करे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 आशीर्लिंग का प्रयोग है मां विलोपसीय मैं उत्तम पुरुष एक वचन का कि जैसे मेरे को ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि मैं इसको बीच में लुप्त ना करूं मैं चौबीस साल तक पूरा करूं रू दिन समान आने तक मैं पूरा इसको करके जाऊं इति उ तथा एति और ऐसा करके वो वहां से हट जाता है उस दोष से हट जाता है ऊपर से उठ जाता है और कोई टोकेगा दोष आएगा तो प्राणों से प्रार्थना की नहीं मेरे को तो वहां तक जाना है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 तो मैं तो सत्रह अट्ठारह का ही सोच रहा हूं ये तो चौबीस की लेकर के बैठा है वहां तक है वो चुप हो जाएगा वो माह प्राणानाम वसुना मध्य यज्ञो विलोपसी है मैं इस यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ दू इसको पूरा करूं उद्धई उद्ध व तथा एति वो वहां से ऊपर उड़ जाता है और क्या होता है अगदोहबावती बाधा रहित हो जाता है गध निरोग को भी बोलते हैं अगध उस औषधि को भी बोलते हैं जो हमारे विष को दूर करती है अगत तंत्र आयुर्वेद में एक प्रचलित है अगद तंत्र जिसमें विष आदि की चिकित्सा की जाती है उसको अगद कहते हैं औषधि का नाम भी अगद है तो अगद हो जाता है वो बाधा रहित तो हो जाता है उसके पास उपाय आ जाते हैं वो अपनी बाधाओं को हटा देता है जिसने सोच रखा नहीं यहां तक मेरे को जाना ही है कोई मान लो व्यायाम कर रहा है उसने अभी पचास दंड बैठक लगाई है बहुत हो गई बोले मेरे को तो सौ लगानी है बोले पचासवी ही कह रहे हो कि बहुत हो गई पचास सौ लगाई बोले नहीं मेरे को तो एक हजार लगानी है वो सब सक पका के रह जाएगा बोले मैं तो सोच रहा था पचास ही लगा रहा है बहुत हो गई छोड़ो बोले मेरे को तो इतना करना है किसी को सफाई करनी है खेत साफ करना है थोड़ा सा क्या बोले बहुत हो गया बस अब छोड़ो नहीं मेरे को तो ये पूरा साफ करना है वह हो जाएगा ये तो यहां तो रुकने वाला नहीं है अब इसका तो बहुत आगे तक का लक्ष्य है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 प्रणाम 오케이 oh.